किसी हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया के बेसमेंट की पार्किंग में किसी के बोलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी अरे आप चिंता मत कीजिए अगर मैं एक पुलिस वाले से नहीं निपट सकता तो फिर मेरा वकील होना <laughs> गा। गायतोंडे साहब टेंशन मत लो ये विक्रांत सक्साना कितना भी बड़ा पुलिस वाला ना बन जाए मैं देख लूंगा इसे आपके बेटे का बदला लेने के साथ ही मुझे भी अपना बदला लेना है इस साले की वजह से मेरा पहले भी बहुत घाटा हुआ वो भी हिसाब करना है मुझे ने फोन पर बात करते हुए कहा फोन पर बात करते करते ही कालरा अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठ चुका था गाड़ी में बैठने के बाद तुरंत ही उसने अपना सीट बेल्ट भी बांध लिया इसके बाद उसने फोन पर बात करते हुए कहा अरे गाय तो साहब आपको बता रहा हूँ ना मैं मैंने विक्रांत सक्सेना के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा कर लिया और कोर्ट में मुझे ये साबित करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा की विक्रांत गलत तरीके ऐसी लोगो को ड्राक धमका बयान दर्ज करवाता है और मैं ये भी कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि विक्रांत ने किसी को डरा धमकाकर और उसे पैसे देकर आपके बेटे के खिलाफ बयान देने के लिए रेडी किया है इस बार तो ये ऐसा फंसेगा ना कि कहीं का नहीं रहेगा आप बस देखते जाइए गायतोंडे साहब इसके बाद कालरा ने अपनी मर्सिडीज का इंजन स्टार्ट कर दिया और फिर उसने फोन पर कहा एक बार जैसे ही कोर्ट में यह साबित हो गया ना कि विक्रांत ने आपके बेटे को डरा धमका उसका बयान लिया है फिर पता क्या होगा पहले तो यह विक्रांत जेल जाएगा और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लोग मान हानि का भी केस ठोकेंगे और सिर्फ विक्रांत ही नहीं मैं तो पूरे डी एनगर ब्रांच को लपेटे में लेने वाला हूँ इन सब सालों को बहुत चर्बी चढ़ी हुई है कालरा थोड़ी देर तक फोन पर ही बात करता रहा और फिर उसके बाद उसने फोन रखा और फिर गाड़ी की स्टेयरिंग संभालते हुए एक्सीटर पर जोर दे डाला अभी उसकी गाड़ी पार्किंग से निकल ही रही थी की अचानक से उसकी गाड़ी में पीछे से किसी ने जोरदार टक्कर मार दिया कालरा ने अब सीट बेल्ट लगा रखा था फिर भी वो बड़ी मुश्किल से उसका सिर टेल लाइट भी टूट चुकी थी जाहिर है उसे लाखों की चपत लग चुकी थी टेल लाइट जाने के साथ ही गाड़ी में डेंट भी पड़ चुका था गुस्से से, से काला ने कार के ड्राइवर को घूरते हुए कहा साले दिखाई नहीं दे रहा पार्किंग एरिया को भी रेसिंग कोर्ट बना लिया है गाड़ी ठोक दी सफेद मारुति 800 में बिल्कुल लाल रंग में रंगे हुए बाल के साथ एक मोटा और काला सा आदमी बैठा हुआ था उसके बालों की वजह से उसे ज्यादातर लोग ब्लाड के नाम से जानते थे और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रांत का जिगरी सरताज था अरे साहब गलती होगी ब्रेक के बजाय एक्सीटर पर पैर पड़ गया इस वजह से सरताज ने अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए कहा गलती होगी अटेम्प टू मर्डर का केस बनाऊंगा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा कालरा ने उसे धमकाते हुए कहा तभी तो वहां अचानक से एक लैंड रोवर स्पीड में आकर बिल्कुल कालरा के बगल में खड़ी होगी गाड़ी इतनी स्पीड में आई कि कालरा को लगा कि कहीं ये उसके ऊपर न चढ़ जाए इसी डर से वो कूद दो कदम पीछे चला गया लैंड रोवर के रुकते ही बिल्कुल स्लो मोशन में उसमें से विक्रांत निकलकर बाहर खड़ा हो गया विक्रांत को देखकर तो कालरा के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया अरे कालरा साहब अच्छा वरना कोई और होता आज उसका नाम-नाम सत्य हो जाता। विक्रांत ने गाड़ी से उतरते ही नवजोत कालरा की तरफ देखते हुए कहा वैसे आप काफी जागरूक नागरिक हैं, सीट बेल्ट वगैरह लगा के चलते हैं, अच्छा है अच्छा है वरना बिना सीट बेल्ट के तो ऐसे एक्सीडेंट से बचना नामुमकिन ही होता है तुम तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो अटेम टू मर्डर अरे क्या टू मर्डर लगा रखा है जब देखो यही चिल्लाते रहते विक्रांत ने फिर कालरा के कान में जाकर बोलना शुरू किया ऐसा ऐसा आपकी गाड़ी को मैंने नहीं ठोका तो मेरी तरफ से तो कोई अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ही नहीं है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि ऐसी कोशिश करना भी मत कालरा ने विक्रांत को घूरते हुए कहा विक्रांत अभी तुम्हें जितना हंसना है हंस लो क्योंकि बहुत जल्द तुम जेल जाने वाले हो और नौकरी तो तुम्हारे हाथ से जाएगी ही और हाँ जितना भी तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो ना सबकी भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें तुम्हें पता भी है ये कार कितनी महंगी है जिसको तुमने टक्कर मारा है अभी कालडा बोल ही रहा था कि अचानक से पूरा पार्किंग एरिया गाड़ियों के आवाज से गूंज उठा वहां पर चारों तरफ से काफी सारी गाड़िया आकर खड़ी हो चुकी थी ऐसा लग रहा था कि पार्किंग के भीतर ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ था कुछ ही पलों में पांच गाड़ियां आकर सरताज की गाड़ी के पीछे लाइन से खड़ी हो गई और फिर उसमें से तकरीबन बीस लोग निकलकर बाहर खड़े हो गए ये सभी शक्ल से देखने में ही रोड गुंडे लग रहे थे सबके पहनावे को देखकर ही लग रहा था कि ये सब किसी मार्केट के लुटे हुए कपड़े हैं। सभी अपने हाथों में हॉकी स्टिक लेकर जैसे सरताज के पीछे खड़े हुए सरताज ने तुरंत ही उन्हें विक्रांत को कवर करने का इशारा किया और फिर ये बीसों लोग विक्रांत के पीछे आकर खड़े हो गए ये ये ये सब क्या है तुम, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तुम ये ये सब करके बच नहीं सकते मैं, मैं तुम मैं तुम जेल की चक्की पिसवाऊंगा देख लेना जाओगे ने किसी तरह अपने डर को दबाते हुए कहा विक्रांत फिर से पड़ा फिर वो कुछ कदम चलकर कालरा के आ गया। उसने कालरा से कहा देखिए वकील साहब आपकी कार में टक्कर लगी है और इसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो मेरा भाई निश्चित रूप से भर देगा लेकिन एक बात आपके लिए ठीक रहेगी की आप फालतू में मेरे पीछे ना पड़िए वर फिर आपकी फैमिली को जो प्रॉब्लम होगी उसकी भरपाई ये बेचारा भी नहीं कर पाएगा हाँ तुम तुम मुझे धमका रहे हो मेरी फैमिली पर अटैक करने की धमकी दे रहे हो मैं इस मामले में भी तुम्हें कोर्ट में ले जा सकता हूँ और देखना तुम मैं तुम्हारे ऊपर कितना केस बनाता हूँ ऐसे तुम किसी को भी डरा धमका नहीं सकते समझे और रही बात तुम्हारा केस छोड़ने की वो तो तुम भूल जाओ मैं किसी भी हालत में तुम्हारी धमकीयों से डरने वाला नहीं हूँ बीप बीप बीप काला का फोन बच पड़ा ये उसकी बेटी का फोन था जो उसे स्कूल से फोन कर रही थी डैड मेरे बैग में पता नहीं कहाँ से कई सारे चूहे मरे पड़े हुए मैं क्या करूं बहुत डर लग रहा है अब मुझे अरे चूहे कहां से काला ने चौंकते हुए अपनी बेटी से कहा इसी बीच उसकी नजर अपने सामने खड़े विक्रांत के चेहरे पर पड़ी वो बेहद शातिर मुस्कान लिए हुए मुस्कुरा रहा था काला ने विक्रांत को घूरते हुए फोन रख दिया लेकिन तभी महज दस सेकंड के भीतर फिर से उसका फोन बच पड़ा इस बार उसकी वाइफ ने उसे फोन किया था काला ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी पत्नी डरी सहमी हुई आवाज में बोल पड़ी आप कहा है आप पता नहीं कौन हमारे घर पर काला पेंट पोत गया मुझे तो बहुत डर लग रहा है जल्दी घर आइए आप घबराओ मत मैं आ रहा हूँ कालर ने फोन रख दिया और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए अरे कालरा साहब आप तो खामो खाम मेरे ऊपर शक कर रहे है मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इन सब के बारे में मुझे तो बस इतना पता है की आपके पास एक ब्लैक बी भी है और उसका नंबर बी वाई सत्रह सैतालीस है फिर विक्रांत ने सरताज की तरफ देखते हुए कहा देखना कालरा साहब की कार थी और कालरा ने अभी कुछ दिन पहले ही ये कार अपनी पत्नी को तोहफे में दी थी जाहिर है विक्रांत अब कालरा को इस कार का एक्सीडेंट करवाने की धमकी दे रहा था देखिए कालरा साहब विक्रांत ने कालरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा बात ऐसी है कि अगर कार का एक्सीडेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं इंश्योरेंस कंपनी है मेरे भाई की तुरंत आपको नई कार तक दिलवा देगा लेकिन अगर कार में बैठे इंसान को कुछ हो गया तो फिर उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है समझे अरे पागल हो तुम ऐसी हरकतें भला कोई कैसे कर सकता है काला ने विक्रांत का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा अच्छा मैं पागल और जो गाय तोंडे के बेटे ने किया वो इतनी सारी लड़कियों के साथ रेप किया कितनी ही जिंदगी खराब कर दी वो वो क्या था वो पागल नहीं था विक्रांत ने थोड़ा सीरियस होते हुए कालरा से सवाल किया अभी कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। बस उसके ऐसा बोलने के लिए समझे कालारा ने विकांत की तरफ गुस्से ऐसी घूरते हुए कहा मैं कोर्ट में यह साबित कर दूंगा की गायतोंडे बेकसूर है उसने कुछ नहीं किया है अच्छा और अगर गायतोंडे ने यही काम आपकी बेटी के साथ किया होता तो क्या तब भी आप ऐसा ही बात करते तब भी क्या आप ये काला कोट पहनकर गायतोंडे को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट पहुंच जाते विक्रांत ने जैसे ही ये बात कही एक बार के लिए कालरा की जुबान भी रुक गई उसे कुछ शब्द जवाब के लिए नहीं सूझ रहा था वो कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बोल पड़ा कोर्ट सिर्फ बातों से और भावनाओं से नहीं चलता है कोर्ट सिर्फ सबूत और गवाह के आधार पर अपना फैसला सुनाता है समझे और तुम देखना जैसे गायतोंडे साहब का बेटा जेल से बाहर आएगा तुरंत ही तुम सलाखों के पीछे होंगे अच्छा लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले चलो फिर लगाओ तुम जोर। विक्रांत ने कालर साहब की तरफ देखते हुए कहा अपना फोन चेक कर लो एक बार काला ने विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखा और फिर अपने जेब से फोन निकालकर उसे चेक करने लगा जैसे ही कालर ने फोन का लॉक ओपन किया उसके होश ही उठ गए उसका पूरा फोन ब्लैक हो चुका था न तो फोन में एक भी फोटो थी ना एक भी डॉक्यूमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही कालरा ने केस की सभी फाइल्स को कम्प्यूटर से अपने फोन में स्टोर किया था लेकिन अब यह सारा गायब हो चुका था कालरा घबराई हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, तुम, तुमने कैसे ये सब। है से सवाल किया अच्छा हाँ मैं तो एक चीज भूल ही गया था विक्रांत ने कालरा के कान में जाकर कहा आपकी वाइफ का टेस्ट थोड़ा अजीब है मैंने फोटो में देखा है चलिए आप परेशान मत हो ये फोटो किसी के पास जाएगी नहीं इतना कहते हुए विक्रांत फिर से शैतानी हंसी हंस पड़ा और फिर उसने सरताज की तरफ देखते हुए कहा अच्छा इंश्योरेंस वाले को फोन करो कालर साहब की गाड़ी जल्दी शुरू कर दिया अभी उसने वाले का नंबर डायल किया ही था अचानक उसे मैं ठीक करवा लूंगा मैं खुद कर लूंगा ए। विक्रांत ने सरताज को रुकने का इशारा किया और फिर बोल पड़ा अरे कालरा साहब बहुत अच्छे वकील है दुनिया में जिस किसी के साथ भी अन्याय हो कुछ गलत होता है तो उसकी मदद सिर्फ वकील करते है और जब तक दुनिया में वकील है तब तक यहाँ न्याय खत्म नहीं हो सकता क्यों सही कहा ना काला साहब काला साहब मेरे एक गुरु थे वो हमेशा कहा करते थे कि हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं उस पर भगवान की नजर हमेशा बनी रहती है आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते और भगवान गलती की सजा जरूर देता है विक्रांत ने अपना सिर हुए कहा अब देखिये आपने अभी तक जो कुछ भी किया वो ठीक है उसको भूल जाइए लेकिन अगर आगे जाकर आपने मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो फिर नाम याद रखना मेरा विक्रांत सक्सेना और आज विक्रांत सक्सेना का प्रॉमिस है कि कभी आप ये नाम भूल नहीं पाएंगे इसके बाद विक्रांत ने कालरा को बड़े स्टाइल से सैल्यूट किया और फिर तुरंत ही यहाँ से निकल गया इसके साथ ही इस सरताज और उसकी पूरी पलटन भी गाड़ियों का शोर मचाते हुए यहाँ से निकल गई